आखिरी सवाल आपने माला के धागे के पहचानने की बात कही मैं आपको काफी समय से सुन रहा हूं मेरी समझ से आपकी माला का धागा साक्षी भाव है कृपा पूर्वक इस बात पर प्रकाश डालें, ठीक पहचान साक्षी भाव मेरी ही माला का धागा नहीं सभी की माला का धागा है बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट महावीर जरथुस् लाउसु सभी की माला का धागा है। साक्षी भाव आखिरी बात है। पहली भी और अंतिम भी शुरू भी उसी से करना है और अंत भी उसी पर करना है पहला कदम आखिरी कदम संभलने दे मुझे ना उम्मीदी क्या कयामत ही? कि दामाने यार छूटा जाए है मुझसे अरे निराशा ये कैसी जाति जरा मुझे संभल तो लेने दे प्रीतम के ध्यान का आँचल मेरे हाथ से छूटा जा रहा है प्रेमी उसे प्रेम कहता है प्रेम का आंचल कहता है छूट ना जाए हाथ से ज्ञानी उसे ध्यान कहता है भक्त उसे प्रभु की याद कहता है नाम स्मरण कहता है ज्ञानी उसे स्मृति कहता है आत्मबोध कहता है लेकिन बात वही है कि प्रभु का या स्वयं का बोध न खो जाए कुछ तुम्हारे भीतर जो शाश्वत है वो वही है शरीर भी गलेगा मिटेगा मन भी जाएगा शरीर भी संगठन है पांच तत्वों का और मन भी संगठन है उधार विचारों का वासनाओं का दोनों पिघल जाएंगे खो जाएंगे तुम्हारा होना ना तो शरीर में है ना मन में तुम्हारा होना तो उसमें है जो शरीर और मन के पार खड़ा हो जाता है दोनों को देख लेता है शरीर का साक्षी हो जाता मन का साक्षी हो जाता गायक के अधरों पर है ऐसा एक गीत चुप होकर भी जो युग युग गाया जाता है चुप होकर भी जो युग युग गाया जाता है मुरझाते उपवन में भी है ऐसा एक फूल जिसके तन को पतझार नहीं छू पाता है सांसों के घर में एक सांस ऐसी रहती है, मरघट का सोना भी न जिसे भर सकता है मिट्टी की पुतली में है ऐसा एक स्वप्न जिसके कारण इंसान नहीं मर सकता है तुम्हारे भीतर उसे खोजो जिसके पार तुम न जा सको जिसके पीछे तुम न हट सको जहां तक हट सको जिसके पीछे न हट सको तुम आंख बंद करो अपने शरीर को देख सकते हो हाथ हिलाओ तुम देख सकते हो हाथ हिल रहा है सिर में दर्द हो तुम देख सकते हो भीतर सिर दर्द हो रहा है तुम अलग हो पीछे खड़े हो विचार चले सूक्ष्मतम विचारों की तरंगें चले अच्छी या बुरी तुम उन्हें भी देख सकते हो तुम देखने वाले हो तुम साक्षी हो अब इस साक्षी से पीछे तुम ना हट सकोगे क्योंकि साक्षी को भी देखोगे तो साक्षी ही रहोगे साक्षी के साक्षी को भी देखोगे तो साक्षी ही रहोगे शरीर को हट गए शरीर ना रहे मन से हटे मन न रहे साक्षी से सा नहीं हट पाते साक्षी ही रहते हो ये परम सूत्र मिल गया ये वो गीत मिल गया जिसकी बात है गायक के अधरों पर ऐसा एक गीत चुप होकर भी जो योग योग गाया जाता है मुरझाते उपवन में है ऐसा एक फूल जिसके तन को पतझार नहीं छु पाता है वही तुम्हारा साक्षी भाव है वही समस्त बुद्ध पुरुषों की मालाओं का सूत्र है उस साक्षी भाव में सारे विरोध शून्य हो जाते उस साक्षी भाव में अंधेरा और प्रकाश दोनों शून्य हो जाते हैं क्योंकि तुम दोनों से पीछे हट जाते हो तुम अंधेरे के भी देखने वाले प्रकाश के भी देखने वाले शुभ और अशुभ दोनों शांत हो जाते तुम दोनों के देखने वाले संसार और निर्वाण दोनों शांत हो जाते तुम दोनों के देखने वाले सब निमज्जित हो जाता है उसमें मोहब्बत सोच भी है साज भी है खामोशी भी है आवाज भी है प्रेम कभी खामोश कभी बोलता है लेकिन साक्षी भाव दोनों के पार है ना तो खामोश ना बोलता है इसलिए बड़ा कठिन कहना कि साक्षी भाव क्या है खामोश होता कहते थे, खामोश से बोलता कहते थे, बोलता है लेकिन न बोलता है ना खामोश से दोनों के पार है किसका कुर्ब कहा की दूरी अपने आप से गाफिल हो राज अगर पाने का पूछो खो जाना ही पाना है किसका सामिप्य किसका कुर्ब किसके पास जाने की सोच रहे हो किस परमात्मा की खोज पर निकले हो किसका कुर्ब कहा की दूरी अपने आप से गाफिल हो न कोई दूरी है न परमात्मा दूर है न उसकी समीपता खोजनी बस अपने आप से बेहोश साक्षी नहीं हो जागे नहीं हो राज अगर पाने का पूछो खो जाना ही पाना है साक्षी भाव में तुम भी ना बचोगे क्योंकि तू और मैं दोनों के तुम साक्षी हो जाओगे यहां देखो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो अगर तुम साक्षी बनो तो तुम बोलने और सुनने दोनों के पार हो गए तुम अपने सुनने के भी साक्षी हो जाओगे जैसे तुम मेरे बोलने के साक्षी हो वैसे ही अपने सुनने के भी साक्षी हो जाओगे तुम कहोगे आप बोल रहे मैं सुन रहा लेकिन कोई दोनों के पार है इस पार को पकड़ो इस अतिक्रमण के सूत्र को पकड़ो यही दामाने यार है यही उस प्रेमी का आंचल है साक्षी समस्त शास्त्रों का सार है सा, साक्षी समस्त कही गई ना कही गई उपदेशनाओं का सार है साक्षी के लिए अलग अलग शब्द उपयोग किए गए हैं लेकिन भाव को पकड़ लो भाव इतना ही है कि तुम दृश्य से छूटते जाओ और दृष्टा में डूबते जाओ जो दिखाई पड़े जानना अलग है भिन्न है पृथक है जो देखे जानना यही मैं हूं और धीरे धीरे उस जगह आ जाना जिसके पार जाने का उपाय ना हो जहां दृष्टा ही दृष्टा बचे देखने को कुछ ना बचे जहां साक्षी ही साक्षी बचे जहां एक ही स्वाद बचे तुम्हारे भीतर साक्षी का जैसे सागर का जल सब जगह खारा है कहीं से भी चखो तुम उठो बैठो चलो सो बोलो न बोलो घर में मंदिर में मस्जिद में बाजार में हिमालय पर कहीं भी रहो तुम्हारा स्वाद साक्षी का हो जाए बस हाथ में आ गया प्यारे का आंचल पकड़ ली राह उठ गया पहला कदम और इस जगत में पहला कदम ही आखिरी कदम भी